Kadung -ka. Mere cikak. Ke payar ki umar बड़ा अच्छा म्यूजिक बड़ा अच्छा लगा मेरे को इस गाने का ये जो बबीता मुस्कान जी ने गाना डेडिकेट किया था वो गाना था खैर वो तो ये गाना था लेकिन अभी बता दूं कि समय होतला गया पांच मिनट और 26 सेकंड यानी कि मैं बहुत देर से जॉब्स नहीं बोल पाया ये जॉब्स के कीड़े मेरे अंदर भाजी ले गया ना अब पाव भाजी आ गई जैसे उसने प्लेट के अंदर से पाव उठाया तो देखता उसके नीचे प्लेट पर जन्नत लिखा हुआ है अभी बताइए राहुल का सर कौन था दिमाग लगाइए भाई <laughs> देखिए सीधी सी बात है राहुल ने कैंटीन में जाके ऑर्डर दिया पाव भाजी का पाव आ गई प्लेट के अंदर से जैसे ही अरे यार इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपने शाहरुख खान वाली मूवी नहीं देखी क्या जिनके सर हो इश्क की छांव पाव के नीचे जन्नत होगी तो पाव के नीचे तो जन्नत ही होगी ना पहले बता चुके ना वो